सप्ताह की कथा आज शुरू होती है आइए गुरु और कृष्ण को नमन करते हुए इस कथा को हम करते हैं तो सब लोग हाथ जोड़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णा व देवकी देवी नंदनायच नंद गोपकुमराय गोविंदय नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेशर गोपी ककांताधा कांता नमोस्ते प्रकाचल गौरंगे श्रीराधे वृंदवेशर सुत देवनी प्रणमा हरि प्रिया वाचकपत्रुभव कृपा सिंधु पती पावली भो वैष्ण नमो नमः नारायणं नमस्कृत नरम चम दिव्यं सरस्वती व्यासं ततो तथन मुद्रीमते जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नि श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासा गौरभक्तविंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे, राम, हरे, राम राम हरे हरे बोलो दीन बंधु भगवान की भक्त भक्तवत्ल भगवान की वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद भागवत भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम मादी स्वाहिश दूर होते हैं वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम ऐसे श्री भगवान को बारम्बार सुना आइए सातवें स्कल में हम प्रवेश करते हैं परिसर महाराज जी ने सुखदेव जी से कहा भगवान समी है सुखदेव जी मुस्कराए सुखदेव जी कहते राजा परीक्षा जो बात हमने आपने हमसे पूछी यही एक समय आपके पूज्य दादा श्री युद्धेश्वर महाराज जी ने यही बात देव ऋषि नारायण जी से पूछी थी कि क्या भगवान संघर्षी हैं अब एक कथा दूसरी कथा में चली जाएगी जब भगवान इंद्रप्रस्त गए राज्य कर रहे थे उस समय तो कहा भाई सबसे पहले जो सम्राट है राजा जो पूजन करेंगे किसी पूजनीय व्यक्ति का उस वक्त सहदेव ने कहा भाई सब में जो पूजन्य है वो है श्री कृष्ण जरासन के पुत्र सहदेव ने कह दिया वही भगवान श्री कृष्ण के मौसी के पुत्र थे सुशुपाल उसे बुरा लग गया सुशुपाल ने कह रही ग्वाल ठहरा गैया चलाने वाले ये कहां से किसी का पूजन नहीं होगा विष्णु पितामा जी यहाँ मौजूद हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी मौजूद हैं, और भी महाविभूतियां हैं अब हुआ ये अब जो इसे समझावे ये और बुरा बोला कहना श्री कृष्ण को लग जाए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मौसी को वचन दिया था कि मैं इसे सो अपराध माफ कर दूंगा सो से अगर इसने अधिक अपराध कर दिया फिर मैं इसे नहीं छोड़ पा महाभारत में कथा आती है जब शिशुपाल का जन्म हुआ इसके चार हाथ ये बहुत बीमार रहता था। उस वक्त ज्योतिषों ने कहा कि जिसकी गोद में जाकर इसके दो हाथ हो जाएंगे और ये स्वस्थ हो जाएगा उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी एक दिन भगवान कृष्ण ने मौसी के घर चले गए और भगवान ने प्यार करने के लिए शिशुपाल को गोद में उठा लिया इसके दो हाथ गायब गया। अब तो मौसी जी घबरा गई बोले कृष्ण तुम्हें काल हो गए भगवान ने कहा जो बात विदाता ने कहती उसे कोई चाल नहीं सकता तो मौसी जी रोने लगी। बोले बेटा तू मेरे पुत्र को मत मार मार भगवान ने कहा ठीक है मैया मैं सो अपराध की छूट देता हूँ इसे सो के बाद अगर उसने अपराध किया सिर्फ उसका जय सीताराम हो गया जब जब ये भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहता था इतने से मोर पंख भी लगा रखे थे अंदर जब बुरा भला कहे तो एक को निकाल दे, ताकि मुझे पता लगे कि इतने हैं अभी मेरे पास आज तो इतने हद कर दिया बहुत बुरा भला कहा जैसे ही 100 अपराध हो गए तो भगवान ने इसे सावधान कर दिया कि मेरे वचन पूर्ण हो गए ये नहीं माना बुरा बला कहने लगा उस वक्त भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्कर आए और भगवान सुदर्शन चक्कर ने शिशुपाल की गर्दन को धर से अलग कर दिया शिशुपाल जमीन पर गिरा और धरती पर गिरते ही शिशुपाल से एक प्रकाश निकला और वे प्रकाश भगवान श्री कृष्ण में चला गया देखकर युद्धेश्वर महाराज जी शौक गए। देव ऋषि नारद जी के चरणों में नमस्कार किया युद्ध महाराज जी कहते हैं हे ऋषि वर्ग मैंने देखा कि शिशुपाल तो गेरी है श्री कृष्ण का लेकिन इसमें से एक प्रकाश निकला और भगवान कृष्ण में चला गया भगवान कृष्ण में तो कोई मुक्त आत्मा ही जाता है जिनको तो पाप ही था देव ऋषि नारायण जी मुस्कुराएं और कहते हैं ये जिस भगवान समदर्शी है भगवान कौन है समदर्शनी इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन ना तो मुझे कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है ना कोई मुझे अच्छा लगता है ना ही तो कोई मुझे बुरा लगता है लेकिन जो मुझसे जैसा प्रेम करता है मैं भी उससे जैसा ही प्रेम करता तो भगवान को एक हुआ क्या सारे राक्षस भगवान के पास आए भगवान से कहने लगे कि आप हमारा भी कुछ कीजिए भगवान ने बोले क्या करें? बोले साहब हम राक्षस बनकर आते हैं आप हमें मारते हो और संसार में आपकी जय जयकार होना लगे शुरू हो जाती है तो सपुन हमें भी तो मिलना चाहिए भगवान ने कहा राक्षसों को हमारा भजन करो तो राक्षस कहते हो ये भजन नहीं, रा हम तांत्रिक लोग हैं, हम आपका भजन नहीं करेंगे तो क्या करोगे? बोले साहब आपको बुरा भला करेंगे आपको गालियाँ बताऊंगे भगवान ने कहा ठीक है तुम वेर से मेरा भजन करो इसी में तुम्हारा तुझे भगवान को अनिशमत कर समदर्शी मोहे कहे सबको ही समदर्शी मोहे कहे सबको ही सेवक प्रिय अन्य गति सोही समदर्शी मोहे कहे सबको ही भगवान समदर्शी है इसलिए भगवान की नजरों में कोई बुरा नहीं है भगवान सबको एक सम्मान देखते हैं देव ऋषि जी कहते युद्धिश्वर महाराज जी अगर भगवान किसी से भेदभाव करते हैं, तो हिरणाकशी को कौन था राक्षस था भगवान ने उसे मारा और उन्हीं हिरणाकशी का पुत्र पहला कौन था राक्षस इसलिए गीता में भगवान कहते है दसवीं अध्याय में व्यक्तियों में, राज्ट राज्ट राज्ट वो में तो जब भगवान ने रुणा को मारा तो पहलाद भी तो राक्षस से भगवान उसे भी राक्ष लेकिन भगवान ने प्रहलाद पर क्या की कृपा बारह भागवत का कल आपने नाम सुना स्वयं नारदम शम्भु कुमारो कपिलो मनो प्रहलाद जनको विष्म बली वया शि वयम बारह भागवत में बली और इन दो राक्षसों का भी नाम है। तो भगवान किसी से कोई भेदभाव नहीं करते भगवान समदर्शी हैं। तो परीक्षक जी सुखदेव जी से पूछते हैं तो सुखदेव जी उत्तर कैसे देते हैं देव ऋषि नारद जी और युद्धेश्वर महाराज जी में जो संवाद हुआ जो बातचीत हुई उससे जवाब देते तो हैं भगवान समदर्शी है युद्धेश्वर महाराज जी ने युधिष्ठिर महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा देव नारद जी से बोले प्रभु आप ये बताएं कि भगवान की कृपा प्रहलाद पर कैसे हुई तो अब जो है हम प्रहलाद चरित्र में प्रवेश करते हैं सप्ताह स्तंभ के जो वक्ता है सप्ताह स्तंभ हमें देव नारद की जी छुने देव ऋषि नारद जी कहते हैं जब भगवान ने बढ़ा अवकार लेकर सूर्य का अवतार लिया था और भगवान ने हिरणाक्ष को मारा अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला भगवान से लेने के लिए हिरणा कश्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या की पूरा शरीर गला गया मिट्टी की भामी बन गया और केवल कमर की हड्डी से श्वास ले रहा जब हम प्रायम खेलते है आप सांस खोदो तो आपके कमर की हड्डी खुद ही झटका लगेगा इसलिए योगा के अंदर इस हड्डी काम है तो महाराज इतने श्वास लेना बंद कर दिया देवताओं का श्वास घुटने लगा सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो हम इन्हें जाकर आशीर्वाद देते हैं ब्रह्मा जी ने अपनी माया से ऋणा कश्य को स्वस्थ कर दिया ठीक कर दिया और कहा वरदान मांगो बोले आप हमें अमर बना दीजिए ब्रह्मा ने कहा अमर में खुद नहीं तो तुम्हें क्या बनाऊंगा दूसरा वरदान मान बोले के है महाराज ना दिन में मरू रात में मरू ना ऊपर मरू नीचे नीचे अंदर ना बाहर मरू ना साल के बारह महीने में मरू ना जीवित हथियार से मरू ना मुर्गी हथियार से मरू ना ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी प्राणी से मरु मनुष्य से मरु ना देवता से मरू भगवान ने कहा भक्त ब्रह्मा जी ने कहा उंगली पकड़ाई तो कितने हादी पकड़ने के चक्कर में लग किया ये सारे वरदान में तुझे दू तेरे जी का भजन भी किसी ने नहीं और वरदान का मतलब अहंकार की गर्मी, में जब हिरणा काशिको को वरदान मिल गया तो ये स्वर्ग में गया हमला बोला स्वर्ग को अपने हाथ में ले देवराज इंद्र जो थे वो हिरणा काशिको के घर के झाड़ू पोछा करते थे जिसकी आया ऐसी देवता हो वो कितना ताकतवर होगा वरुण देव जो थे वो इनके घर का पानी भरते थे अब बताओ पानी की मोटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। पानी के देवता जिनके घर का पानी भर रहे हैं तो मोटर लगाने की लाइक जो उन पानी बोलो वही आएगा अब तो बेचारे देवता बड़े परेशान सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए अब ब्रह्मा जी सारे देवों को लेकर भगवान के पास गए सुन्दर भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी ने देवों की ओर से कहा प्रभु ये देवता बड़े चिंतित हैं क्योंकि आज व्यक्ति हरणा काशी को इन पर बहुत अत्याचार कर रहा है आप कुछ कीजिए भगवान ने कहा देवताओं को कहो समय की प्रतीक्षा है समय का इंतजार कर इसके घर में एक भक्त का जन्म होगा ये उस पर अत्याचार करेगा और मैं अवतार लेकर इसकी लीला को समाप्त कर इस तरह से भगवान ने समय हृणा करो। को का विवाह मां कयादी से हुआ था और इनके चार पुत्र थे अलाद अनुलाद समलाद और प्रलाद। प्रलाद सबसे छोटे थे और सबसे लाडले पुत्र थे प्रलाद महाराज जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया एक दिन हृणा गुरुकुल में गया प्रदाद को तो गोट में बिठाया और सर पर हाथ फेर कर पूछने लगा प्रद तुमने गुरुकुल में क्या सीखा प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने तो ये सीखा है कि गृहस् अंध यानी कि की आश्रम ये अंधेरा कुआ है हमारे धर्मशास्त्र में दो कुए बताए गए एक कुआ गांव में होता है और एक जंगल में गांव के कुएं में कोई गिर जाए तो को पर कोई माताजी जाएगी कुएं पर कुएं के पास कोई पानी आदि भरना देखेगी कोई गिरा शोर मचाएगी तो उसे बचा लिया जाएगा यानी कि गांव के कुएं में कोई गिर जाए तो उसे तो बचा लिया जाएगा अब जंगल के कुएं में कोई गिर जाए तो उसे कौन बचाएगा ना तो कोई माता पानी भरने जा सकती है वहाँ और ना ही तो वहां से कोई गुजरता है इसलिए ग्रस्त थी वो अंधकूप है दो तरह के गृहस्थी बताया गया शादीशुदा लोग जो है वो दो तरह के होते हैं एक गृहस्थी और एक गृह में आश्रम बहुत अच्छा है गृह किसे कहते हैं गृह कहते हैं जो बोलेगा रे मेरा तो जन्म ही सेवा करने के लिए माँ बाप की सेवा करना बहन भाइयों की सेवा करना विवाह पत्नी की सेवा करना बच्चों की सेवा करना इनके लिए पशु नहीं होता जानवर दिन रात मेहनत करता रहता है उसी में लगे रहना और धर्म के लिए समय नहीं है उसे कहते ग्रे मेहदी उसे क्या कहते गृह मेहदी ग्रे मेहदी तो क्या करेगा ज्यादा ऐसी तो ज्यादा समय जो है वो तो दुनिया के कामों में लगा देगा भगवान के लिए समय नहीं निकालेगा उसे बोते गिरे में थी पर ग्रस्थी कौन है गृहस्थी क्या कहता है हाँ भाई मेरे माँ को है इनकी मुझे सेवा करनी है, बहन भाइयों को सम्भालना पत्नी को भी देखना है बच्चों को भी देखना है लेकिन धर्म को भी देखना है धर्म पर भी चलना है पूजन करना है भगवान का जब करना है कथाएं सुननी है घर घर जाना है धर्म के कार्य में ज्यादा उठना बैठना है तो धर्म को भी समय देना है जो लोग धर्म को समय देते हैं वो गृहस्थी कहलाते हैं और जो लोग केवल अपने बीवी बच्चों को काम धंधे को ज्यादा अहमियत देते है उसे गिरे में भी कहा जा है बोले पैहलाद अब उस कुएं से बचा कैसे जाए बोले हरी शरणम हरी शरणम जो नंत्र जो है ये यात्रा का मंत्र है जैसे दरवाजे में निकलो हरि शरण ऊपर चलो हरिशर जहां आपको तो टारगेट है ऊपर नीचे कहीं इधर जाने का हरिशर पैर पिछला सीताराम हो जाएगा इसलिए हरी शरण हम तो हिरणा काशी को आंखें चारो हो गई टेढ़ी टेढ़ी लाल आंखी करकर अपने पुत्र को देखने लगा। फिर सोचा ये जो तो छोटा सा बालक है इसे जो पलाया गया है ये वो ही कह रहा है तो उस वक्त को सोचने लगा मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं दोष तो जो मैंने इनको गुरुजन बनाए उनका है पहले आप तो कहा जाओ तुम्हारे उन मूर्ख गुरुजनों को बुलाओ कोई गुरुजनों को ऐसे बुलायेगा बोले बुलाओ उनको शुक्राचार्य जी के बेटा थे चंद्रम जी डोड़े दौड़े जो भगवान आता भगवान आज्ञा दी गई रणा काशी को कहता है मूर्खों की मेरा बच्चा क्या बकबक कर रहा है मेरे ही सामने है मेरे ही शत्रु का नाम लेता है तुम इसे क्या पढ़ा रहे हो अरे भगवान आपकी सोगन जो असुरी विद्या हमको वही पढ़ाता है ये पता नहीं कहाँ से इसने सीख लिया तो उस समय सन्ना अमृत ने कहा अरे भगवान अब हमें ऐसा लग रहा है कोई विष्णु का गुप्त सर यानी कि विष्णु का कोई जासू है जो प्रहलाद को सिखा रहा है आप फिक्र मत करें हम देख लेंगे ऐसे काल मिला सुखदेव जी बोलते मास्टर साहब ये गुरु जी ने मिला ये कौन है मास्टर साहब मास्टर को गुरु ऐसी नहीं मिला गुरु कौन है होम अज्ञान ज्ञानम जन्म कश जनम कस माय श्री गुरु बेनमा हम सब जालकों के अंदरों में पैदा हुए ज्ञान की रोशनी से हमारे गुरुदेव ने जगाया ऐसे गुरुदेव को तो हम हमारे रूहानी हमें ज्ञान दे गुरु ये तो दुनिया भी ज्ञान देते मास्टर साहब का तो गुरु थोड़ी हुआ तो मास्टर साहब अब देखो इसका अंतर क्या है अंतर देखें हर्ग करो किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहे का लोग कृष्ण भक्त होने लगे वहाँ के हेड या प्रिंसिपल जो कुछ भी है तो टीचर को बुलाएंगे यहाँ अब तुम क्लास में कहा से कृष्ण ने कहा से कौआ पढ़ा तो क्या मजा मास्टर साहब की जो कहा से कृष्ण पढ़ा दे नहीं पलायेगा क्या पलायेगा जो उसे वहाँ का जो निजामियत जो बताएगा वो वही ही पढ़ाएगा इसे कैसे मास्टर साहब जिनको जैसा कहे वो वैसा पढ़ाए पर गुरुजन से कहा जाए कि भाई अब इनको बोलो कोई जरूरत नहीं, नहीं है चार नियमों का पालन करने की जब करने की कोई जरूरत नहीं है तो गुरुजन बोलेगा तुम जाओ हम आपके चक्कर में नहीं पड़ेंगे धर्म अनुसार है हम वही बताएं दूसरी बात हम नहीं बताएंगे बस नहीं कहने पर पे। उसे कहते गुरु को तो एक जगह कथा कर रहा था नती में काबिल इंसान धार्मिक है कथाएं करता है यज्ञ करता है शादियां भी करवाता है लेकिन मांस खा रहे हो हमने पूछा भैया मास्क क्यों खा रहे हो बोले मेरे गुरु खाते मिलवा चेन को पीछे से। तो मैंने छोड़ दो तो ऐसे गुरु को ऐसे गुरु को आप क्या करें? क्या दुणा? वो तो कल की कथा में आपने सुना ना बताया ना इसके बारे में मेरा मुंह देख रहे मैंने ठीक है हम भी ऐसे होंगे तो हमारी हमको छोड़ गये इस तरह से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम